प्रेम ही लाभकारी है जरूरत है केवल प्रेम निष्ठा तथा धैर्य की जीवन का अर्थ ही विकास अर्थात विस्तार यानी प्रेम है अतः प्रेम ही जीवन है यही जीवन का एकमात्र नियम है और स्वार्थ परता ही मृत्यु है यह एवं परलोक में यही बात सत्य है परोपकार ही जीवन है परोपकार न करना ही मृत्यु है जितने नर पशु तुम देखते हो उनमें नब्बे प्रतिशत मृत हैं वे प्रेत हैं क्योंकि मेरे बच्चों जिसमें प्रेम नहीं है, वह जीव भी नहीं सकता मेरे बच्चों सबके लिए तुम्हारे दिल में दर्द हो गरीब मूर्ख एवं पद दलित मनुष्यों के दुख को तुम महसूस करो तब तक महसूस करो जब तक तुम्हारे हृदय की धड़कन न रुक जाए मस्तिष्क चकराने न लगे और तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगे कि तुम पागल हो जाओगे फिर ईश्वर के चरणों में अपना दिल खोलकर कर रख दो और तब तुम्हें शक्ति सहायता और अदम्य उत्साह की प्राप्ति होगी गत दस वर्षों से मैं अपना मूल मंत्र घोषित करता आया हूँ संघर्ष करते रहो और अब भी मैं कहता हूँ कि अविराम संघर्ष करते चलो जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखता था तब मैं कहता था संघर्ष करते रहो अब जब थोड़ा थोड़ा उजाला दिखाई दे रहा है तब भी मैं कहता हूँ कि संघर्ष करते चलो डरो मत मेरे बच्चों अनंत नक्षत्र खचित आकाश की ओर भयभीत दृष्टि से ऐसे मत ताको जैसे कि वह हमें कुचल भी डालेगा धीरज धरो देखोगे कि कुछ ही घंटों में वह सब का सब तुम्हारे पैरों तले आ गया है धीरज धरो न धन से काम होता है न नाम से न यश काम आता है न विद्या प्रेम से ही सब कुछ होता है चरित्र ही कठिनाइयों की संगीन दीवारें तोड़कर अपना रास्ता बना सकता है मनुष्य मनुष्य के लिए जिस मनुष्य का जी नहीं दुखता वह अपने को मनुष्य कैसे कहता है कर्तव्य का पालन शायद ही कभी मधुर होता हो कर्तव्य चक्र तभी हल्का और आसानी से चलता है जब उसके पहियों में प्रेम रूपी चिकनाई लगी रहती है अन्यथा वह एक अविराम मात्र है। अन्य ऐसा न हो तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति, बच्चे अपने माता-पिता के प्रति, पति अपनी पत्नी, के प्रति, तथा पत्नी अपने पति के प्रति अपना अपना कर्तव्य कैसे निभा सकेंगे क्या इस घर्षण के उदाहरण हमें अपने दैनिक जीवन में सदैव दिखाई नहीं देते कर्तव्य पालन की मधुरता प्रेम ही है प्रेम का विकास केवल स्वतंत्रता में ही होता है पर सोचो तो जरा इंद्रियों का क्रोध का ईर्ष्या का तथा मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन होने वाली अन्य छोटी छोटी बातों का गुलाम होकर रहना क्या स्वतंत्रता है अपने जीवन के इन सारे क्षुद्र संघर्षों से में सहिष्णु बने रहना ही स्वतंत्रता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है स्त्रिया स्वयं अपने चिड़चिड़े तथा ईर्ष्यापूर्ण स्वभाव की गुलाम होकर अपने पतियों को दोष दिया करती हैं वे दावा करती हैं कि हम स्वाधीन हैं पर वे नहीं जानती कि ऐसा करके वे स्वयं को निरा गुलाम सिद्ध कर रही हैं और यही हाल उन पतियों का भी है जो सदा अपनी स्त्रियों में दोष ही देखा करते हैं प्रेम कभी निष्फल नहीं होता मेरे बच्चे कल ये या परसों या युगोपाद पर सत्य की विजय अवश्य होगी प्रेम ही मैदान जीतेगा क्या तुम अपने भाई मनुष्य जाति को प्यार करते हो ईश्वर को कहाँ ढूंढने चले ये सब गरीब दुखी दुर्बल क्या ईश्वर नहीं है पहले इन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते गंगा तट पर कुआं खोदने क्यों जाते हो प्रेम की असाध्य साधनी शक्ति पर विश्वास करो इस झूठी जगमगाहट वाले नाम यश की प्रवाह कौन करता है समाचार पत्रों में क्या छपता है क्या नहीं इसकी मैं कभी खबर ही नहीं लेता क्या तुम्हारे पास प्रेम है तब तुम सर्वशक्तिमान हो क्या तुम पूर्णतः निस्वार्थ हो यदि हाँ तो फिर तुम्हें कौन रोक सकता है चरित्र की ही सर्वत्र विजय होती है भगवान ही समुद्र के तल में भी अपनी संतानों की रक्षा करते हैं तुम्हारे देश के लिए वीरों की आवश्यकता है वीर बनो व्यक्ति, व्यक्ति का जीवन समष्टि समाज के जीवन पर निर्भर है समृष्टि के सुख में वृष्टि का सुख निहित है समृष्टि के बिना वृष्टि का अस्तित्व ही असंभव है यही अनंत सत्य जगत का मूल आधार है अनंत समृष्टि के साथ सहानुभूति रखते हुए उसके सुख में सुख और उसके दुख में दुख मानकर धीरे धीरे आगे बढ़ना ही वृष्टि का एकमात्र कर्तव्य है और कर्तव्य ही क्यों इस नियम का उल्लंघन करने से उसकी मृत्यु होती है और पालन करने से वह अमर होता है यदि संसार रूपी नरकुंड में एक दिन के लिए भी किसी व्यक्ति के चित्त में थोड़ा सा आनंद एवं शांति प्रदान की जा सके तो उतना ही सत्य है आज मैं तो यही देख रहा हूँ बाकी सब कुछ व्यर्थ की कल्पनाएं हैं दुर्बलता ही मृत्यु है कमजोर न तो ईलो के योग्य है न किसी परलोक के दुर्बलता से मनुष्य गुलाम बनता है दुर्बलता से ही सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं दुर्बलता ही मृत्यु है लाखों करोड़ों कीटाणु हमारे आसपास पास हैं परंतु तो जब तक हम दुर्बल नहीं होते जब तक शरीर उनके उपयुक्त नहीं होता तब तक वे हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते ऐसे करोड़ों दुख रूपी कीटाणु हमारे आस क्यों न मटराते रहे कुछ चिंता न करो जब तक हमारा मन कमजोर नहीं होता तब तक उनकी हिम्मत नहीं कि वे हमारे पास फट उनमें ताकत नहीं कि वे हम पर हमला करें यह एक बड़ा सत्य है कि बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण बल ही अनंत सुख तथा अमर और शाश्वत जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु देखो हम सभी कैसे बहेलिए द्वारा खदेड़े हुए खरगोश की भांति भागते हैं उसी की भांति मुंह छिपाकर अपने को निरापद मानते हैं। ऐसा ही जो समग्र संसार भीषण देखता है, है। देखो कैसे उससे भागने की करता है। एक बार मैं काशी में एक जगह से गुजर रहा था वहां एक और बड़ा तालाब और दूसरी तरफ एक ऊंची दीवाल थी उस स्थान पर बहुत से बंदर थे काशी के बंदर बड़े बड़े होते हैं और कभी कभी बड़े दुष्ट भी उन्होंने मुझे उस रास्ते पर से न जाने देने न जाने देने का निश्चय किया वे विकट चित्कार करने लगे और आकर मेरे पैरों से लिपटने लगे उन्हें देखकर मैं भागने लगा किंतु मैं जितना तेज दौड़ने लगा वे उससे अधिक तेजी से आकर मुझे काटने लगे उनके हाथ से छुटकारा पाना असंभव सा लगा ठीक तभी एक अपरिचित व्यक्ति ने मुझे आवाज़ दी बंदरों का सामना करो और मैं जैसे ही पलटकर उनके सामने खड़ा हुआ वे पीछे हटकर भाग गए जीवन में हमको यह शिक्षा लेनी होगी जो कुछ भयानक है उसका सामना करना पड़ेगा साहसपूर्वक उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा जैसे बंदरों के सामने से न भागकर उनका सामना करने पर वे भाग गए वैसे ही हमारे जीवन में जो कुछ कष्टप्रद बातें हैं उनका सामना करने पर वे भाग जाती हैं यदि हमें कभी स्वाधीनता पानी हो तो हम प्रकृति को जीत कर ही उसे प्राप्त करेंगे प्रकृति से भाग कर नहीं का पुरुष कभी विजयी नहीं हो सकता हमें भय कष्ट और अज्ञान के साथ संग्राम करना होगा तभी वे हमारे सामने से भाग जाएंगे शक्ति शक्ति ही वह वस्तु है जिसके हमें जीवन में इतनी जरूरत है क्योंकि हम जिसे पाप या दुख मान बैठे हैं उसके मूल में हमारी दुर्बलता ही है दुर्बलता अज्ञान का और अज्ञान दुख का जनक है यह उपासना ही हमें शक्ति देगी फलतः दुख हमारे लिए उपहासास्पद होगा हिंसकों की हिंसा की हम हंसी उड़ाएंगे और खुंखार चिता अपनी हिंसक प्रवृत्ति के भीतर मेरी अपनी आत्मा को ही अभिव्यक्त करने लगेगा हे मेरे युवा मित्रों तुम बलवान बनो तुम्हारे लिए मेरा यही उपदेश है गीता पाठ करने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से तुम स्वर्ग के कहीं अधिक टिकट हो गड़े साहस पूर्वक ये बातें कही हैं और इनको कहना अत्यावश्यक है इसलिए कि मैं तुमको प्यार करता हूँ मैं जानता हूँ कि कंकड़ कहाँ चुभता है मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है बलवान शरीर तथा मजबूत पुठ्ठों से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे शरीर में ताजा रक्त रहने से तुम कृष्ण की महती प्रतिभा और महान तेजस्वता को अच्छी तरह समझ सकोगे जिस समय तुम्हारा शरीर, तुम्हारे संसार के पाप अत्याचार आदि की बातें मन में न ला बल्कि रोग की तुम्हें जगत में अब भी पाप दिखता है रोह की तुम्हें अब भी सर्वत्र अत्याचार दिखाई पड़ता है यदि तुम जगत का भला करना चाहते हो तो इस पर दोषारोपण करना छोड़ दो उसे तो और भी दुर्बल मत करो आखिर ये सब पाप दुख आदि है क्या ये सब दुर्बलता के ही फल है लोग बचपन से ही शिक्षा पाते हैं कि वे दुर्बल हैं पापी हैं। ऐसे शिक्षा से संसार दिन पर दिन दुर्बल होता जा रहा है उन्हें बताओ कि वे सब उसी अमृत की संतान है और तो और जिसमें आत्मा का प्रकाश अत्यंत क्षीण है उसे भी यही शिक्षा दो बचपन से ही मस्तिष्क में ऐसे विचार प्रविष्ट हो जाए जिनसे उनकी सच्ची सहायता हो सके जो उनको सबल बना दे जिनसे उनका कुछ यथार्थ हित हो दुर्बलता और अवसात्कारक विचार करके मन में प्रवेश ही न करें सच्चिदानंद के स्रोत में शरीर को बहा दो मन से सर्वदा कहते रहो मैं ही वह हूँ मैं ही वह हूँ तुम्हारे मन में दिन रात यह बात संगीत की भांति झगृत होती रहे और मृत्यु के समय भी तुम्हारे अजरों पर सोहम सोहम खेलता रहे यही सत्य है जगत की अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर है जो अंधविश्वास तुम्हारे मन को ढके हुए है उन्हें भगा दो साहसी मनो सत्य को जानो और उसे जीवन में परिणत करो चरम लक्ष्य भले ही बहुत दूर हो पर उठो जागो और जब तक धेय तक पहुँच न जाओ तब तक मत रुको निर्बल व्यक्ति जब सब गवां कर अपने को कमजोर महसूस करते हैं तब पैसे बनाने की बेसिर पैर की तरकीबें अपनाते हैं और ज्योतिष आदि का सहारा लेते हैं संस्कृत में कहावत है जो कापुरुष और मूर्ख है वह कहता है यह भाग्य है लेकिन बलवान पुरुष वह है जो खड़ा हो जाता है और कहता है मैं अपने भाग्य का निर्माण करूँगा जो लोग बूढ़े होने लगते हैं वे भाग्य की बातें करते हैं साधारणतः तो जवान आदमी ज्योतिष का सहारा नहीं लेते हम लोग ग्रहों के प्रभाव में हो सकते हैं पर इसका हमारे लिए अधिक महत्व नहीं है नक्षत्रों को आने दो हानि क्या है यदि कोई नक्षत्र हमारे जीवन में उथल पुथल करता है तो उसका मूल्य एक कौड़ी भी नहीं है तुम अनुभव करोगे कि ज्योतिष और ये रहस्यमयी वस्तुएं बहुत दुर्बल मन की जो तक है अतः जब हमारे मन में इनका उभार हो तब हमें किसी डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं चाहिए उत्तम भोजन और विश्राम करना चाहिए मैं जो भी शिक्षा देता हूँ उसके लिए मेरी पहली अनिवार्य शर्त है जिस किसी वस्तु से आध्यात्मिक मानसिक या शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न हो उसे पैर की उंगलियों से मत छुओ मनुष्य में जो स्वाभाविक बल है उसकी अभिव्यक्ति धर्म है असीम शक्ति का स्प्रिंग इस छोटी सी काया में कुंडली मारे विद्यमान है और वह स्प्रिंग अपने को फैला रहा है और जो जो यह फैलता है त्यो त्यो एक के बाद दूसरा शरीर अपर्याप्त होता जाता है वह उनका परित्याग कर उच्चतर देह धारण करता है यही है मनुष्य का धर्म सभ्यता या प्रगति का इतिहास व भीम काय बद्ध पास प्रेमीथियस अपने को बंधन मुक्त कर रहा है यह सदैव बल की अभिव्यक्ति है और फलित ज्योतिष जैसी सभी कल्पनाओं को यद्यपि उनमें सत्य का एक कण हो सकता है दूर ही रखना चाहिए